आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज के शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजबाला त्यागी जो मेडिटेशन करते हैं उनके कुछ अनुभव हैं वो हम सुनेंगे अभी जैसे कि मैं भक्ति में आई भक्ति से मुझे कोई मतलब इंटरेस्ट इतना नहीं मिला जो बाबा शिव बाबा के सेंटर में आके मुझे बहुत सारे अनुभव हुए और पहले दिन से ही मेरा निश्चय पक्का हो गया चार महीने हो गए थे बाबा की मुरली सुनते हुए पहले मैंने कोर्स किया वो फिर मैं मुरली सुनती थी रोज़ फिर भी मेरा मन जो था कि गीता का पढ़ने का मुझे पूरा शौक था पढ़ने का लेकिन मैं फिर भी पढ़ती रही लेकिन एक दिन बाबा ने कहा कि मैं यहाँ से बाबा सेंटर से गई तो फरिश्ते स्वरूप में घर तक चली गई और फिर जैसे हिजोतबत्ती करती थी तो वो नहीं कर पा रही थी फिर गीता भी नहीं उठा पा रही थी तो अंतर आत्मा से आवाज़ आई कि बच्चे तुम्हारी भक्ति पूरी हो चुकी है तो अब तो से मैंने गीता पढ़ना छोड़ दिया और बाबा का क्योंकि मक्खन निकला निकला है मिलता है मैं यहाँ पे गीता का सार सब कुछ ज्ञान मिल जाता है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बातें जो है राजबाला त्यागी जी ने हमें बताया जैसे उनको जो है भक्ति मार्ग में गीता पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा आदत उनके पास था और जैसे ही उन्हें ज्ञान मिला तो फिर उनको एक आंतरिक आवाज़ आई आत्मिक अनुभूति हुई कि जो गीता वगैरह पढ़ रहे हैं उससे तो अच्छा आपको जो है ज्ञान का मक्कन मिलता है तो तब से उन्होंने वो गीता पढ़ना छोड़ दिया और ज्ञान का जो ये अनुभव है वो करना शुरू कर दिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम अभी हमारे साथ दिलीप भाई जुड़े हुए हैं और उनसे बात करते हैं क्योंकि वो भी मेडिटेशन करते हैं कुछ अच्छे अनुभव उनके पास है जो हम सुनेंगे अभी दिलीप भाई को ओम शांति मैं जब शुरू शुरू में गीता पाठ बहुत करता था और पाठ रोज जाते थे हम मंदिर में जाके हम कुछ लोग मिलकर गीता सुनते थे तो वहाँ पर चौरासी लाख की जब बातचीत हुई तो हम सोचते इतनी जन्म लेना पड़ेगा इतना छोटे से जन्म में मुझे बड़ा आश्चर्य लगा फिर एक बात मुझे बड़ा ख़राब लगा कि वो बोलते हैं कि अगले जन्म में कीट कीट पतंग मकोड़े क्या क्या बन जाएंगे तो मेरे को तो बड़ा झमेला लग रहा है और ये भगवान ऐसा ऐसा कैसे कह रहा है कि ये भी बनना पड़ेगा तो जब हम इस पाठशाला में आए बाबा के ज्ञान में सात दिन के कोर्स करने तो पहले दिन ही उन्होंने बोला कि मनुष्य जो जन्मेगा तो मनुष्य सही मनुष्य ही बनेगा बनेगा मुझे इतनी खुशी हुई मैं उस दिन से फिर हो सोचा इस ज्ञान कोई अलावार कोई ज्ञान लूँगा ही नहीं तो तभी से मैं बाबा का भक्त बन गया ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई ने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया जैसे भक्ति में जो बातें हैं कुकीड़े मकोड़े वगैरह अलग अलग जन्म लेना पड़ता है उनसे थोड़ा सा उनको लगा कि ये कैसे हो तो जब यहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चला कि मनुष्य जो है मनुष्य बनता है तो उनको खुशी मिली और तब से वो इस मेडिटेशन को करने लगे हैं बहुत बहुत धन्यवाद कार आप सुन रेडियो के शो में हमारे साथ एक और श्री कृष्ण की भक्ति बहुत ज्यादा करती थी तो मेरे को ना अनुभव थोड़े थोड़े पहले ही होने लगे थे जैसे मैं में ज्ञान में आई मतलब अब फिर उसके बाद में भक्ति मुझे अच्छी नहीं लगने लगी थी मैं करना भी चाहती थी तो नहीं होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं कुछ है मतलब ना जैसे ज्ञान मारा गया या कुछ है तो मतलब तपस्या करनी चाहिए तो वैसे मैंने फिर बाबा का जैसे परिचय मिला तो मैं ज्ञान में आई तो मुझे बहुत अनुभव हुए जैसे पहले ही हारने से पहले ही मुझे जैसे भगवान की मतलब ये सारी शिव बाबा की और ये मतलब पूरा परिवार की वो दिखने लगी अंदर से ही ना जैसे सारा प्रकट हो रहा धरती में से कुछ और पकड़ती भी पूरा मतलब ना कि जैसे पूरा रेती रेत हो रहा और उसमें से खूब सोना चांदी खूब निकल रहा ऐसा लगता था मेरे को ना तो जब बाबा की बनी तो खूब खुशियाँ मिली खूब मतलब बाबा का प्यार मिला जैसे कि भगवान मेरी साथी है बहुत धन्यवाद सिया देवी ने हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किया उनको पहले से ही ये फील होता था कि आ, कुछ ऐसी शक्ति है जिससे हमको मिलना है तो जैसे उनको पहले से फील हो रहा था जैसे यहाँ पर मेडिटेशन करने आई तो उन्हें ये फीलिंग आया और ख़ुशी मिली आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम रहो नमस्कार हमारे साथ तुलसा बहन भी लाइन पे जुड़ी हुई हैं और वो भी आध्यात्मिक अनुभूति करते हैं मेडिटेशन करते हैं तो उनका अनुभव अभी सुनेंगे तो यहाँ बोला गया कि किसी का हाथ का नहीं खाना है घर में बनाने की कोशिश करी मैंने लड्डू ऐसे करके बनाते हैं दीदी ने बताया तो मैंने लड्डू बनाए शाम को शाम के टाइम था तो लड्डू बनाई तो मैंने बाबा को याद किया अगर वो सचमुच है मेरा मन धोरो हो रहा था ना माना ये दुनिया के पागल है इतने जो भगवान को मानते हैं तो ये ब्रह्मा कुमारी कहती है कि भगवान तो शिव बाबा है हा? तो दुनिया ये क्या पागल है सबको जो भगवान मानते हैं इतने लोग मानते हैं तो कौन है तो इसीलिए फिर मेरा मन विजलित हो था किसको माने किसको ना माने मतलब निश्चय नहीं हो रहा था उसे तो बहुत खुशी हो रही थी जो ज्ञान की बात सुनते थे, बाबा की बातें जो भी सुनती थी तो ऐसे करके मैंने भोग लगाया एक कटोरी थी बाबा के लिए भोग लगाए खाना है ऐसे बोलते थे तो मैं रसाई में जो एक खिड़की में मैंने रख दिया बना के तो अगर भगवान सचमुच है, है तो सत्य है तो आना पड़ेगा आ? तो मैं जो देखूँगी देरी अगर सोचमूच है देधारी है तो देधारी ही मेरे को देखना चाहिए और वो निराकार है तो निराकार ही मुझे देखना चाहिए तभी मैं मानूँगी तो एक मिनट में क्या दिखती हूँ हाथ जोड़ के मैं खड़ी हो गई वहीं पर कटोरी रख दिया भोबर रख दिया ऐसे करके मैं खड़ी हो गई तो उसके लिए ये छत क्या है वो तो छप्पर फाड़ के आता है बोलते हैं ना भगवान को तो कोई सी भी आ जाए मुझे क्या लेना फिर मैं फ़ोटो भी नहीं चाहिए वो तो आ, फोटो है वो तो कागज़ की है तो अंदर मम्मा बाबा की फ़ोटो थे मैंने बोला नहीं उसको भी नहीं लेती हूँ मैं ऐसे रख देती हूँ उसको कहीं भी आना पड़ेगा मैं ऐसे करके खड़ी हो गई एकदम झिल मिला के वो इतना सा तारा सचमुच बाबा कहते हैं ना मैं सुई के न के बराबर हूँ तो इतनी छोटी सी वो आ गई बिंदु ऊपर से इतनी तेज़ी से आ गई जैसे सुबह को तारा गिरता है कभी देखा आपने तो ऐसे इतनी तेज़ी से आया नीचे आके वो कटोरी में घुस गया मैं बोला अरे ये तो सचमुच आ गया अब मैं एकदम फटाफट फटा आंख खोल के देखने लगी तो गायब हो गया तो मेरे को बड़ा पछतावा हो गया मैं थोड़ा देर तो कम से कम अनुभव करती देखती तो सही तो बस मेरे को ये अनुभव हुआ बहुत अब अभी कभी नहीं भूलती हूँ मैं तब से मैं बस बाबा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा अनुभव शेयर किया हमारे साथ में और इस तरह के कई अनुभव हैं भक्ति मार्ग में भी हम लोग करते हैं लेकिन जब से ही ज्ञान मार्ग में आते हैं तो समझ के साथ जब हम लोग अनुभूति करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुपन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो हाँ बाबा, बाबा, क्या का कमाल है। माल नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर हमारे साथ अभी हरि प्रसाद भाई हैं जो एक अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे अध्यात्मिक अनुभव आइए सुनते हैं हरी भाई को ओम शांति मेरा नाम हरी प्रसाद है और मैं इस ज्ञान में कम से कम 25 तीस वर्षों से चल रहा हूँ अकस्मात ही हमारा स्वास्थ्य एक बार ख़राब हो गया था तो मुझे कुछ पेट में उसका ऑपरेशन करना था तो डॉक्टर जब हमारे को ऑपरेशन थेटर में ले गए तो हमें ऐसा एक अनुभव हुआ कि हमारा कोई ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं हम कहीं एक रमणी जगह घूमने के लिए गए हुए हैं तो वहां पर इतने सुंदर पेड़ पौधे और फल पशु पक्षी इतने सुंदर थे पहाड़ भी सोने के थे और ये जितने भी वहाँ पे मनुष्य थे सब एक ही शक्ल के थे उसमें भिन्न भिन्नता कोई भी भिन्नता नहीं थी और छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया रमणीक बंगले थे बाग बगीचों के बीच में थे और मोर पपिया इस इस तरीके से अपना गुनगान गा रहे थे कि जिस तरीके से कोई एक साज बजरा हो और हम जब पैदल चले तो जिस घास पर हम चल रहे थे वो घास इतनी सुंदर थी जैसे मखमल की तरह से हम ऊपर नीचे उठे थे और झरनों से जिस तरह दूध बिखर रहा हो इस तरीके से दूध की जो है झरने आ रही थी और पेड़ पौधों में फल जो लगे हुए थे उन फलों को पक्षी बिल्कुल मून ही मार रहे थे और बिल्कुल भरे हुए थे बिल्कुल एकदम से पिंक कलर में इस तरीके से कोई भी पशुपक्षी गाय इतनी सुंदर उनके सींग एकदम सोने के और बिल्कुल चिट्टी गायें बछड़े गाय के दूध को नहीं पी रही है बिल्कुल भी नहीं पी रही है गाय बिल्कुल शांति से खड़ी है बछड़े बिल्कुल शांति से खड़े हैं देख करके बहुत रमणीक रमणीक दृश्य दिख रहा तो भगवान अपने बच्चों को इस तरीके से कष्ट से निकालता है ये मेरे को बहुत बड़ा भारी एक अनुभव हुआ कि दुख में भी जो है भगवान जिस तरह कहते हैं भगवान साथ देता है तो भगवान यहाँ पर दुख में साथ देता है इस तरीके से ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद बहुं बहुत ही अच्छा अनुभव हरी भाई ने हमें सुनाया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम एक और शख्सियत हमारे साथ है चंद्रावती चौहान जिनसे हम अनुभव सुनेंगे अभी ओम शांति जब से बाबा के बने हैं कोई बात नहीं ठीक रही है कोई नहीं है तो दो तीन दिन के बाद ही जैसे यहाँ से कोर्स करा तो ये बाबा की तस्वीर जो है ना ये वाली तो मेरे सामने ऐसे घूमी और फिर सीधी सामने खड़ी हो गई तो मैं देखा बाबा तो मेरे सामने ही आ गए घर में ही आ गए बाबा तो मेरे तो तब तो से मेरे को बहुत तसल्ली हुई बहुत तसल्ली हुई फिर बीच में मेरी आँखों में कुछ परेशानी हुई थी तो मैं मधुबन जाने वाली थी फिर नहीं गई तो तब तो से थोड़ा सा परेशानी सी पड़ रही हो बाकी सब ठीक है बाबा नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर हमारे साथ अंजलि बहन जुड़ी हुई हैं जो आध्यात्मिक अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे ओम शांति मैं बचपन से ही भक्ति भावना में बहुत ही परिवार भक, भक्ति वाला था बहुत पूजा पाठ करती थी लेकिन मुझे रहस्यों का नहीं मालूम था कौन ये सोचती थी भगवान में कौन बड़ा भगवान है राम बड़ा है शिव बड़ा है राम शिव की पूजा करता है शिव राम की पूजा करता है कितने ऐसे प्रश्न थे कि जिनका मुझे उत्तर नहीं मिल पाता था इसलिए मैंने एक सत्संगों में भी जाती थी कि कहीं मेरी समस्याओं का समाधान हो जाए लेकिन जैसा सुनती थी उस पूजा करती रहती थी कि शिव की पूजा अलग तरह होती है देवताओं की पूजा अलग तरह होती है कौन बड़ा है कैसे है। फिर मैंने सोचा कि बड़े मैं कृष्ण कि, कि को कहूँ तो कृष्ण के माता पिता हैं तो वह माता पिता बड़े हो गए तो इस समझ ही नहीं आता था कुछ फिर मैंने सोचा कि सभी देवी देवताओं को सभी संबंधों में मान लो कृष्ण को सखा के रूप में मान लो विष्णु को पति के रूप में मान लो गणेश को बेटे के रूप में मान लो शिव को पिता के रूप में मान लो पार्वती को ऐसे मैंने सोचा उनका ऐसे सभी देवी देवताओं को मान लिया जाएगा और बस अपना ऐसे ही चलता रहा एक दिन जैसे कि कहते हैं ना ग्रंथों में आता है कि किसी ऋषि की तपस्या से गंगा बाहर आ गई थी मुझे नहीं पता तपस्या तो क्या थी लेकिन हाँ गंगा जरूर बाहर आ गई घर के पास ही ब्रह्मा कुमारी बहन जी हमारी जो मंजू बहन जी हैं वो हमारे घर के पास ही सेंटर खुला और हमारे यहाँ भी घर पर ही कहने के लिए आए कि यहाँ पर तो मैंने सोचा कि सत्संग जैसे होते हैं कहीं सत्संग होगा वो सुनाते हूँ सत्संग तो पर गए सुनने के लिए लेकिन वहाँ पर सबसे पहला इम्प्रेसन और तो सारा ही बाद में था लेकिन सबसे पहले मैंने देखा बहन जी को जिस पहले मैं उन्हीं को देखकर कर इम्प्रेस हो गई कि ये मतलब कितनी सिंपल है उन पर कितने सारे इनके सामने ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई चीते पुते घड़े रखे हैं और ये कितना इनमें दिव्य तेज है बस फिर मैंने कोर्स भी किया दो तीन दिन कोर्स किया बस फिर कहीं चली गई ऐसे छूट गया लेकिन वो पास में था लेकिन बहन जी ने मेरे साथ बहुत मेहनत की उन्होंने मतलब मैं तो मैंने भगवान को नहीं पकड़ा भगवान ने मुझे पकड़ा उन्होंने पूरी मेहनत की मैंने छोड़ भी दिया उन्होंने फिर बुलाया फिर उन्होंने पूरी मेहनत की और मेरी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे सब निकलता चला गया कि भगवान कौन है कि जैसे मैं समझती थी विष्णु बड़े हैं या शिव बड़े हैं या राम बड़े हैं कौन बड़े हैं किसको एक को माना जाए बुद्धि चारों ओर भटकती थी सब लेकिन यहाँ पर आकर के इस ज्ञान में आने के बाद में मेरे सारे ही प्रश्नों का उत्तर मिल गया कि भगवान एक निराकार ज्योति बिंदु शिव है वही सब बाकी सब देवी देवताएं हैं और एक उन्हें उन्हें ही सबसे प्राप्त सब, प्रा, सब परम पिता वही है बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि बहन को बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है जैसे पहले उनको काफ़ी कंफ्यूजन था कि किसको माने तो जैसे ही यहाँ पर आई तो उन्हें सारा कंफ्यूजन दूर हुआ और एक परमात्मा शिव को मानने लगी है तो चलिए बहुत अच्छा अनुभव आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो तो हाँ बादा बादा क्या आप का कमाल है? आपकी दुआ से हम बस माला माल है नमस्कार आप सुन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आज के शो में हमारे साथ है, जी जो एक करती है और उनके कुछ बहुत सारे अनुभव हैं जो हम आज के शो में सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से देवेश्वरी जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति नमस्कार अच्छा देवेश्वरी जी मैं ये जानना चाहूंगा की आप मेडिटेशन या राजयोग जिसे कहते हैं वो कब से कर रहे हैं पंद्रह साल हो गए पंद्रह साल से कुछ समय तक हमारे थोड़े घर में खटपट चली तो खटभट चलने के चलने के मैं यहाँ से सीख के जाती थी अंदर के गुफा में जाती थी बाबा जैसे बोलते योग बाबा ने बोला चलते फिरते योग करो तो हम चलते चलते एक घंटे के रास्ते हमारा तो मैं योग में गई जहाँ मेडिटेशन सेंटर है वहाँ से आपका घर एक घंटा दूरी हाँ, पर था तो रोज चल के आप आते थे रोज चल के आना और चल के जाना और चल के आते जाते वक्त भी आप ईश्वरीय याद में रहते थे मेडिटेशन करते हुए जाते थे वो याद में जाते थे बाबा के और फिर वो अब वो लोग तो है ही ऐसे तो गुस्सा में हाँ गुस्सा में रहते थे है ना सहयोगी तो बाद में बन गई थे बाबा के शुरुआत में कोई सहयोगी नहीं था शुरुआत में इतने थे तो ऐसे वो गुस्सा थोड़ी जैसे लकड़ी जलाते हम लोग तो वो लकड़ी जला रहे थे तो मैंने ये इतना बोला इतना लकड़ी क्यों जला रहे रात है अभी सो जाओ तो उन लोगों ने एकदम मेरे पे हापी हो गए जैसे मैंने आवाज़ निकाली तो पाँच लीटर की मटे का तेल की कहने थी और वो कहने उन्होंने मेरे ऊपर जलाने के लिए डाल दी थी मुझे चार से खींच के मैं जमीन में बैठ गई हाँ मैंने बाबा को पहले भी याद करा और उस समय मैंने मैंने वो राजयोग का अभ्यास करा मैंने कहा बाबा बोलते हैं अंतर मुख्य आधी तूफान चलता है तो कोई बच्चे तो कच्चे बाहर को घूमते हैं तो मैंने बोला मैं यही याद कर रहा मैंने कहा बाबा मैं अंदर की गुफा में बैठ जाती हूँ जो भी होगा आगे देखेंगे वो लकड़ी वाली बात से जो है बात बड़ी हाँ। और फिर उन्होंने फिर आपको जलाने के लिए अच्छा मिट्टी का तेल वो आपके ऊपर डालने वाले थे और आपने उस समय ऐसे जैसे हम यहाँ योग करने बैठते हैं ऐसे तो बैठ, बैठ के पापा को याद करा मैं उस जगह में बैठ फिर के फिर उन्होंने बाहर की ढक्कन तो खोला और अंदर का था पिप्पा में ढक्कन तो हाँ दो ढक्कन होते तो जितने में उन्होंने बाहर का तो खोल दिया था उस समय बच्चे लोग भी फिर जाग गए कि तो बोल के यहाँ क्या हो रहा हल्ला हो रहा एक लड़की थी साथ में वो रोने लग गए कि मम्मी को जला रहे पापा तो फिर वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे बच्चों ने कहने छुटा लिया तो फिर मैं तो आप बैठी रखी थी ध्यान में बैठे रखे थे मान के बाबा बोलते ध्यान करो तो वो ध्यान में बैठ रखी थी तो इसलिए फिर बच्चों ने छुटा के फिर अपने पिताजी को समेट समेट के साथ करा फिर अपने अपने आस्थान में वो तो सोने चल गई फिर मैंने बोला अब ये तो सोने का टाइम है इनका फिर मैंने फिर बाबा याद कर बाबा याद कर और खुशी हुई मुझे दुख नहीं हुआ मुझे खुशी आई अंदर से मेरे मन जागृत हुआ कि कुछ कुछ मोह तो टूटे गई इनसे मैं भागूंगी तो सही फिर पता नहीं एक बज रही थी कि दो बज रही थी आज मैं फिर आज दोनों की जला रही थी हम आग में गर्म पानी करते थे मैंने गर्म पानी करा जैसे वो शांत हो गई सारे सो गई मैंने गर्म पानी करा नहाया धोया और पता नहीं हम लोग ये जो वो होता है ना सितारा उसको देखते हैं मैं उसको बार बार देखने आई बार अब डर तो मुझे किसी की थी नहीं अब बाहर आती रही आती रही कि वो निकलिएगा तो मैं यहाँ से निकलूँगी और मैं बाबा के घर जाऊँगी वो जो चार बजे निकलता है वो उसका जैसी घड़ी का टाइम है वही है तो मैंने दीदी को भी बताया यहाँ अब फिर वो निकलने लग गया मैं खुश हो गया मैंने अपने कपड़े कुपड़े थोड़े वो घर जैसे अरे होली इस घर में है मैं इधर रहती थी रसोई में मैं निकल गई चुपचाप से फिर बाबा के यहाँ आई फिर बाबा की मुरली सुनी बाबा की मुरली मैंने कहा बाबा की मुरली में ऐसी बात कौन से चली मैंने तो बाबा को बोला ही नहीं और बाबा की मुरली में ये चल रही जो मेरे साथ हुई और फिर मुरली के बाद होने के मैंने बाबा की सारी बात बाबा के आगे बाबा के बच्चों के आगे बोल दिया ये चूड़ी थी भरे हुई हाथ वो भी टूट गिर थी और सूज भी गया था दोनों हाथ पता नहीं कहाँ कहाँ लगी होगी ये मुझे पता नहीं है पर मैं खुश होकर बाबा घर में आए चले देवेश्वरी जी ने अपना एक बहुत ही अच्छा अनुभव हमारे साथ शेयर किया कि जो लोग ध्यान करते हैं उनके साथ कई सिचुएशंस आते हैं और उन सिचुएशन में प्राप्ति होती है उस शक्ति से वो लोग बच जाते हैं जैसे देवेश्वरी बच गई हैं तो अभी यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है हाँ जी उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं नहीं अब वो तो फिर यहाँ जाने के बाद बोलते थे फिर शांत हो गए मैंने फिर बाबा को ही याद करा यहाँ से एक घंटा आने में एक घंटा फिर जाने में फिर वो लोग शांत थे फिर हम लोग खूब हड़बड़े हड़बड़ी सेवा भड़ करते थे उन लोगों को उस सेवा से भी नफरत थी वो सोचती थी वहाँ जाती क्यों है फिर जैसे जैसे हो तरा मैंने आना नहीं छोड़ा मैंने कहा जो भी होगा बोलते थे हाथ तोड़ दूंगी पाँव तोड़ दूंगी मैंने कहा जब कोई अचानक भी टूटता है तो वो वही तो जोड़ता है तो आप मेरे तोड़ देंगे तो जोड़ देगा वो मैं तो फिर जाने के लेके बन जाऊंगी अभी अभी वो लोग क्या सोचते हैं अभी सहयोगी है कि वैसे ही मैंने, आप तो है नहीं तो बहुत सहयोगी है अब तो उनकी गुनगान करती हूँ मैं बाबा उनके भी शुक्रिया और उन्होंने कि भी बहुत अनुभव हुआ होगा उनके जीवन में बहुत कष्ट आया और उन्होंने भी बहुत झेला अब बाबा वो तो बहुत अच्छे बन गए अब तो सहयोगी बन गए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवश्री जी ने बहुत ही अच्छा अनुभव हमारे साथ शेयर किया वर्तमान समय में उनके सारे परिवार वाले उनको सहयोग दे रहे हैं शुरुआत में ये बात हुई कि जैसे ही मेडिटेशन करना शुरू किया इन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन करना शुरू कर दिया तो लोगों को थोड़ा सा अचंबा लगता है थोड़ा सा चेंज देख के बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि पता नहीं क्या कर रही है ये ऐसे कई उनके मन में सवाल आते हैं जिसके वजह से वो नफरत करते हैं या फिर विरोध करते हैं लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ जाते कि ये सद्मार्ग में जा रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर वो लोग सहयोगी बन जाते हैं, वैसे ही देवश्री जी के जीवन में नमस्कार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर प्रीतम कुमारी तो उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में वहां नहीं जाना चाहिए वहाँ पर तो भाई भाई बनाते हैं तुम कहाँ उस पर जाओगी वहाँ पर मैं फिर कल हो के सोची आज मुझे नहीं जाना मैं इसी रास्ते से जाती थी मेरा मनाया कि नहीं आज फिर जाए फिर आए फिर अच्छा लगा यहाँ पर एक पिताजी थे पहले वो टीचर थे वो बहुत अच्छा से समझाते थे वो कहते थे प्रीतम बहन तुमको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि परिवार वाले ऐसे पसंद नहीं करेंगे मैं कही क्या पिताजी क्यों दिक्कत करेंगे मुझे पता नहीं था कि यहाँ पवित्रता की बात होती है सो हम कहें कि मेरे तो ईवल जो होंगे वो बहुत अच्छे वो तो सिखाते थे कि इस तरह से लेकिन मैं उनकी बात मानती नहीं थी वो तो सुनते ही खुश हो जाएंगे फिर जब मैं फ़ोन आया वहाँ से कि मैं ब्रह्मा कुमारी में जाती हूँ तो बोले कहाँ जाती हूँ उनके सुनाने लगे दीदी बोली कि उनको जब फोन आएगा तो सुनाना कि तुम यहाँ पर क्या क्या सुनती हो मैं उनको सुनाने लगी उनको इतना अच्छा लगा कि पहले तो ये बहुत रोती थी उदास रहती थी अभी क्या बात है जितना खुश होती है फिर वो यहाँ पर होली में आए तीन दिन रुके दीदी बोली थी उनको ले आना इनको यहाँ लाए तो उनको बहुत अच्छा लगा तीन दिन उनको जाना था पिताजी उनको ज्ञान दे दिए फिर वहाँ मुजफ्फरपुर गए सेंटर पर उषा बहन आई थी गर्मी छुट्टी में सात दिन का कोर्स कराने रानी बहन के अंडर में जो है पटना में अभी मैं वहाँ पर उनके साथ जाने आने लगी मैं एक ही साल में मधुबन चली गई मधुबन जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी पहले बहुत सोचती थी शुरू में कॉलेज में टीचर लोग सब मजाक उड़ाते थे हंसी उड़ाते थे अब सब बहुत खुश रहते हैं प्रसन्न रहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी है जो भी काम करती है सीधापन में करती है कम चोर नहीं है ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई है एक त्याग तपस्या यही कर सकती है खाना छोड़ सकती है जब हमारे कॉलेज में हमेशा पार्टी रहता है मैं खाती नहीं हूँ तो पहले तो सब बहुत हँसते थे अब कहते थे नहीं ये ब्रह्मा कुमारी में कंट्रोलिंग पावर सिखाते हैं जो इसमें आ रहा है और प्रिंसिपल सर भी जुड़ गए हैं कॉलेज के 25 टीचर ज्ञान पढ़ते हैं ओम शांति मीडिया पढ़ते हैं और प्रिंसिपल सर को मैं एक दिन कही थी कि सर मैं लेट हो गई ब्रह्मा कुमारी में गई तो तो बोले सर कि नहीं वो कॉलेज और संस्था दोनों अलग चीज है उस पर यहाँ कोई लेना देना नहीं है लेकिन अब प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि नहीं तुम जहाँ जुड़ गई बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ हमें भी जाना चाहिए और ज्ञान लिए हैं उसके बाद वो अपने बेटे को भी फ़ोन करके यहाँ ज्ञान सुनवाए हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है तुम जहाँ जा रही हो वो बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ जाना चाहिए और सबको लाभ लेना चाहिए ऐसा कर रहे थे कि एक दिन कॉलेज में भी तुम होम साइंस की लड़कियों को दीदी को बुला के और सबको इसका ज्ञान सुनाओ कि कितनी अच्छी चीज़ है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीतम कुमारी जी ने अपना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जो है सुनाया है हमें कि किस तरह से उनका जो है पढ़ाई के साथ साथ फिर आध्यात्मिक जो मार्ग है वो शुरू हुआ और उसके बाद पहले कैसे उनको दिक्कतें आती थी और उसके बाद लोगों ने फिर उनको कैसे सपोर्ट किया वो सारी बातें उन्होंने हमें सुनाई आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मस्करा वह पाप क्या आप कामाल आपकी दुआ से हम बस माला माल है नवनीत भाई से उनके अनुभव सुनेंगे कि उनको क्या परिवर्तन आया है मेडिटेशन करने से तो आइए सुनते हैं नवनीत भाई को अभी नमस्कार मेरा नाम नवनीत है इस राजयोग ज्ञान से ईश्वरीय ज्ञान से ये इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली है कि ये किसी के भी जीवन को सही दिशा में परिवर्तित कर सकता है जैसे कि मेरे जीवन को किया कैसे मेरा नाम नवनीत है और मेरे नाम का सदुपयोग और बिल्कुल सफलतापूर्वक जो उपयोग किया गया है वो इसी ज्ञान ने किया नवनीत का अर्थ होता है मक्खन इस ज्ञान ने मुझे मक्खन से मथा और घी निकाला और उस घी से मेरे जीवन की ज्योत जगाई मेरे जीवन में रोशनी लाई और मेरा जीवन को सफल बनाया अभी मेरा शरीर रूपी दीपक आत्मा रूपी ज्योत और ज्योत अच्छी जगती जा रही है और जीवन सफलता की ओर बढ़ते जा रहा है ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत भाई ने अपना अनुभव शेयर किया हमारे साथ में आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइनटी रहो। हमारे साथ आध्यात्मिक अनुभव शेयर करने के लिए अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अमित जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति मेरा नाम है मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से पिछले पाँच सालों से जुड़ा हूं तो मैंने कभी टीवी में देखा था कि हमारी शिवानी दीदी बताती हैं कि कोई टेंशन हो तो मेडिटेशन सीखना चाहिए तो पाँच साल पहले मैंने कोर्स किया टेंशन दूर करने के लिए मैं बहुत टेंशन थी लाइफ में छोटी छोटी बड़ी बड़ी हुई तो मेडिटेशन सीखा मैंने और फट से मेरी वाली टेंशन दूर हो गई और मेरे को सबसे बड़ी अच्छी बात यह लगी मेडिटेशन सीख के कि पॉजिटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव आता है तो फटाफट -फड़ मन को वो विचारों को चेंज करके पॉजिटिव कैसे हो जाते हैं क्योंकि मैं पिछले कितने सालों से छोटे से बचपन से लेकर बड़ा तक खुशी ढूंढ रहा था पॉजिटिविटी ढूँढ रहा था संसार में जो कहीं पर भी नहीं है तो यहाँ पर आके मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है खुशी मिलती है शांति शक्ति सब कुछ मिलती है तो मेरे जीवन में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आया और जब चाहूँ मैं अपने आप को खुश कर सकता हूँ औरों को भी खुशियाँ बांट सकता हूँ शुक्रिया अमित जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट आपकी दुआ से हम माल है नमस्कार अभी हमारे साथ लीना जी जुड़ी हुई हैं आइए उनसे सुनते हैं कुछ एक्सपीरियंसेस मेडिटेशन के जो अनुभव उन्होंने किया है वो सुनेंगे उन्हीं के द्वार नमस्कार मेरा नाम लीना है और इश, इस इश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए मुझे चार साल हो गए हैं चार साल पहले मेरी मम्मा अचानक एक्सपायर हो गए थे और 11 साल पहले मेरे पापा तो उनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी मैं मैरिड हूँ लेकिन मैं अपने परिवार को संभाल नहीं पा रही थी तो धीरे धीरे मैंने टी देखा तो उसमें आ, सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम आता था उससे मुझे पता चला राजयोगा मेडिटेशन के बारे में तो मैंने यहाँ पर सात दिन का राजयोगा मेडिटेशन किया जिससे मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है जहाँ पर मैं खुशियाँ ढूंढ रहती थी आज हर वक्त मेरे पास खुशी रहती है मैं मैं खुद भी भी बहुत शांति। बहुत-बहुत खुश रहती और मैं अपने साथ साथ बांटती ओम धन्यवाद लीना जी आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और मैं चाहूंगा कि इस तरह की खुशियाँ सभी के पास हो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माध्यम नाइनटी पॉइंट आइए अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश भाई जो अपने आध्यात्मिक अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे आइए सुनते हैं प्रकाश भाई नमस्कार मेरा नाम प्रकाश मैं ऋषिकेश से बिलोंग करता हूं चार साल पहले से मैं इस विश्वविद्यालय से जुड़ा यहां पे सात दिन का कोर्स किया मेरे जीवन में जो भी परेशानियां थी तनाव थे या मेरा खान जो अशुद्ध था पहले मैं किताबों के द्वारा पढ़ता था कि जैसा खाएंगे अन वैसा होगा लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल में मैं जब इस राजयोग को सीखा तो मेरे खान पान में जब चेंज आया मेरे जीवन में परिवर्तन आया और उससे जो मेरा खान पान शुद्ध हुआ और मेरी वृत्ति शुद्ध हुई तो मेरा वातावरण मेरा सोचना मेरी एक्टिविटी सारी चेंज हुई और जो मेरे आसपास का माहौल है मैं एक टीचर हूँ मेरे पढ़ाने के ढंग में भी मेरे बच्चों के साथ टीचर बनके किस तरह से बिहेव करना है ये सारा चेंज आया और वो बच्चे भी अब मुझसे बहुत खुश रहते हैं मैं भी खुश रहता हूँ दिन भर मुस्कराता हूँ किसी की बात से मेरे पे आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को कोई तनाव नहीं होता मैं मस्त रहता हूँ और मेरी यही सलाह है कि सब लोग इस विश्वविद्यालय से अवश्य जुड़ें इसका फ़ायदा उठाएं, निशुल्क यहाँ पे ये शिक्षा दी जाती है ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है बहुत सौभाग्य का विषय है क्योंकि आज दुनिया में अच्छाइयाँ मुफ्त में नहीं बढ़ती हैं लेकिन यहाँ पर सब कुछ मुफ्त में बढ़ता है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दुभन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कुराते रहो बहुत बहुत बहुत बहुत क्या आप काका है आपकी दुआ से हम बस माला माल है नमस्कार आप सुन रहे मधुबन हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपना आध्यात्मिक अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे तो आइए सुनते हैं एमएस राणा को मेरा लौकिक नाम एमएस राणा है मेरी उम्र इस वक्त अड़सठ वर्ष है मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से 1985 के से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पर देहरादून के सेवा केंद्र से आदरणीय प्रेम बहन जी ने एक योग शिविर लगवाया था जब ये आईडीपीएल डी खुला था करीब करीब तो उसके माध्यम से बहुत लोगों को फायदा हुआ और कुछ लोग उससे काफ़ी समय से जुड़े रहे लेकिन मैं बीच में छोड़ दिया था कुछ पारिवारिक कारणों से छूट गया था लेकिन अभी तीन साल से या चार साल से रेगुलर यहाँ चल रहा हूँ और यहाँ जुड़ने के बाद हमारी यहाँ की जो संचालिका हैं आदरणीय आरती बहन जी उनका हमको यहाँ पर जुड़े रहने में बहुत बड़ा योगदान है उनके कर्मठ नेतृत्व ने और उनके व्यक्तिगत प्रभाव ने मेरे को ही नहीं अपितु बहुत सारे लोगों को यहाँ से जोड़ के रखा हुआ है और आज ये ऋषिकेश सेवा केंद्र उन्हीं के कठिन परिश्रम से इस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है कि देहरादून के बाद इसका करीब करीब दूसरा नंबर आता है इतना ही कहते हुए मैं अपने को देता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत एमएस राणा जी आपने अपना अनुभव शेयर किया आइए आगे बढ़ते हुए मैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ ब्रह्म प्रकाश जी भी हैं जो अपना अनुभव शेयर करेंगे आइए सुनते हैं ब्रह्म प्रकाश जी गुम शांति मैं यहाँ तीन साल से लगभग जुड़ा हुआ हूँ और आरती दीदी का बड़ा स्नेह और प्यार मिला मुझे बीच में कुछ टाइम के लिए लगभग एक साल के लिए मैं यहाँ नहीं भी आया अपने पारिवारिक कारणों की वजह से अपनी कमी कमजोरी की वजह से लेकिन अब फिर से मैं आ रहा हूँ तो बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है मुझे बड़ी खुशी हो रही है दोबकला जुड़ने से बड़ा आनंद बड़ी खुशी खूब धन दौलत सब कुछ मेरे पास भरपूर हो रहा है और बाबा के आने से मेरे को बहुत खुशी हो रही है इतनी पार खुशी की बस मैं वर्णन नहीं कर सकता बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्म प्रकाश जी अपना अनुभव शेयर करने के लिए आइए अभी आगे बढ़ते हुए संतोष जी से हम उनका अनुभव सुनेंगे वो भी एस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से काफी समय से जुड़े हुए हैं आइए सुनते हैं संतोष जी ओम शांति मैं अभी बाबा ने मुझे जोड़ा है बाबा ने मुझे ढूंढा है करीब मुझे तीन साल पहले बाबा ने ढूंढा था और ढूंढने के पीछे भी एक रहस्य है जब मैं पहले मेरी युगल पहले से चलती थी वो बहुत कहती थी कि चलो ज्ञान में चलो ज्ञान में चलो लेकिन मैं नहीं सुनता था उसके बाद एक दिन मैं शाम को कहीं से दूध ले आ रहा तो मुझे एक आश्रम की बहन कोई दूर से दिखाई दी वो सफेद अपनी ड्रेस में बैच लगा हुआ और मैं तो ये तो जानता था कि ओम शांति बोलते हैं लेकिन उस बहन को मेरे जब नज़दीक आई तो मेरे मुंह से अचानक ओम शांति सब निकल गया और मैं नहीं जानता था क्यों निकला है वो उसके बाद उस बहन ने मुझे पूछा पहले तो कि आप हाँ सेंटर से जुड़े हो मैंने कहा मैं तो नहीं जुड़ा फिर क्या फिर आप कै, कैसे पता था? ओम शांति आपने मुझे बोला क्यों बोला मैंने बताया मेरी युगल जाती है और वो बोल तो उस बहन ने मुझे परसों किया समझाया और मेरे से वादा ले लिया कि नेक्स्ट सोमवार से मैं आपको कोर्स करना पड़ेगा सात दिन का मैं तो थोड़ा पहले तो टालता रहा थोड़ा उसके बाद मुझे नहीं तो मुझे पता लगा उस ड्रेस का कितना प्रभाव पड़ता है हम लोगों के ये ओम शांति की ड्रेस है ये तो कितनी अच्छी डैस इस डैस का भी प्रभाव पड़ता है ये मेरे को अनुभव हुआ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी अपना अनुभव शेयर करने के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मौधानाइन्टी पॉइंट फोर एफ एन सुनते रहो नमस्कार रहो। बिन लड़ाई से एक जन्म खुशी पाते लौकी पढ़ाई से बेहद की रजाई ले बिन लड़ाई से रुहानी पढ़ाई देखो कितनी विशाल है